के प्रतीक भारत विश्व विजयी कैसे हो हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा आदर्श निर्गुण ब्रह्म है और ईश्वर की इच्छा से यदि सभी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते तब तो बात ही कुछ और थी परंतु चूंकि ऐसा नहीं हो सकता इसलिए सगुण आदर्श का रहना मनुष्य जाति के बहुसंख्यक वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है इस तरह के कि किसी महान आदर्श पुरुष पर हार्दिक अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आशय ये बिना न कोई जाति उठ सकती है ना बढ़ सकती है ना कुछ कर सकती है राजनीतिक यहां तक कि सामाजिक या व्यापारिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई भी पुरुष सर्वसाधारण भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकते हमें चाहिए आध्यात्मिक आदर्श आध्यात्मिक महापुरुषों के नाम पर हमें सोत्साह एक हो जाना चाहिए हमारे आदर्श पुरुष आध्यात्मिक होने चाहिए श्री राम कृष्ण में हमें एक ऐसा ही आदर्श पुरुष मिला है यदि वह जाति उठना चाहती है तो मैं निश्चयपूर्वक कहूँगा कि इस नाम के चारों ओर उत्साह के साथ एकत्र हो जाना चाहिए श्री राम कृष्ण का प्रचार हम तुम या चाहे जो कोई करें इसमें महत्व नहीं तुम्हारे सामने मैं इस महान आदर्श पुरुष को रखता हूं और अब इस पर विचार करने का भार तुम पर है इस महान आदर्श पुरुष को लेकर क्या करोगे इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि तुम लोगों ने जितने महापुरुष देखे हैं और मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जितने भी महापुरुषों के जीवन चरित पढ़े हैं उनमें इनका जीवन सबसे पवित्र था और तुम्हारे सामने यह तो स्पष्ट ही है कि आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा अद्भुत आविर्भाव तुम्हारे देखने की तो बात ही अलग है। इसके बारे में तुमने कभी पढ़ा भी ना होगा। इनके के दस वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने संपूर्ण संसार को घेर लिया है यह तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो अतएव कर्तव्य की प्रेरणा से अपनी जाति और धर्म की भलाई के लिए मैं यह महान आध्यात्मिक आदर्श तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ मुझे देखकर उनकी कल्पना न करना मैं एक बहुत ही दुर्बल माध्यम मात्र हूँ उनके चरित्र का निर्णय मुझे देखकर न करना वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवन तक प्रयत्न करते रहने के बावजूद उनके यथार्थ स्वरूप के एक करोड़वें अंश के तुल्य भी न हो सकेगा तुम लोग स्वयं ही अनुमान करो तुम्हारे हृदय के अंतस्थल में वे सनातन साक्षी वर्तमान है और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जाति के कल्याण के लिए हमारे देश की उन्नति के लिए तथा समग्र मानव जाति के हित के लिए वही श्री राम कृष्ण देव तुम्हारा हृदय खोल दे और इच्छा अनिच्छा के बावजूद जो महायुगान्तर अवश्य है उसे कार्यान्वित करने के लिए वे तुम्हें सच्चा और दृढ़ बनावे तुम्हें और हमें रुचे या ना रुचे इससे प्रभु का कार्य रुक नहीं सकता अपने कार्य के लिए वे धूल से भी सैकड़ों और हजारों कर्मी पैदा कर सकते हैं उनकी अधीनता में कार्य करने का अवसर मिलना ही हमारे परम सौभाग्य और गौरव की बात है